बालकांड सर्ग वशिष्ठेन आध्यात्मरामण बालकांडसर्गती उपनीतावशिष्टविद्याशारदा धनुर्वेद निरताशस्न बभूबुजग्ताीलया नररूपिनः लक्ष्मणस्तु सदा अगछति सा सेव्य सेवक तथा नित्यम् रामच्चाप निीबाणाव प्रभु अश्वाढ़ो वनम जाति मृगयाय स लक्ष्मण हवा दुष्ट मृगा पित्रे सर्व नवेदयत तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया और लीला से ही नर रूप धारण करने वाले संपूर्ण लोगों के स्वामी चारों भाई समस्त शास्त्रों का मर्म जानने वाले तथा धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं के पारगामी हो गए उन सब भाइयों में लक्ष्मण जी सेव्य सेवक भाव से आदरपूर्वक सदा रामचंद्र जी का अनुगमन करते थे और उसी प्रकार शत्रुघ्न जी सदा भरत जी की सेवा में उपस्थित रहते थे भगवान राम नृत्य प्रति लक्ष्मण जी के सहित धनुष बाण और तरकस धारण कर घोड़े पर सवार हो दुष्ट पशुओं को मारने के लिए वन को जाते और वहाँ उन सिंह जाग्रादि को मारकर उन सब की बात पिताजी को निवेदन कर देते पितराव पितराविवाद्य कार्यानि कार्याण सर्वाण करोती प्रातः काल उठकर स्नान करने के अनंतर वे माता पिता को प्रणाम करते और फिर नम्रता पूर्वक नगर निवासियों के समस्त कार्य करते बंधु भी सहित नृत्यु निभन्व धर्मशास्त्री व्याकरोति च फिर भाइयों सहित भोजन करके नित्य प्रति मुनिजनों से धर्मशास्त्रों का मर्म सुनते और स्वयं भी उनकी व्याख्या करते एवं परात्मा मनुजावतारो मनुष्यलोकानुस्य सर्व चक्रे विकार परिणाम हीरो विचार्य माणे न करो किंचे इस प्रकार अविकारी और परिणामहीन परमात्मा ने मनुष्यावतार लेकर मनुष्यों के आचरण का अनुगमन करते हुए समस्त कार्य किए पर विचार करके देखा जाए तो वे कुछ भी नहीं करते श्रीमद आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे तृतीय सर्ग